श्रीमदभागवत महापुराण पंचम स्कंध अथकोध्याय सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन श्री शुकु संमाण लक्षण तो व्याख्यात श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है सो हमने तुम्हें बता दिया ही दिव मंडलमान तद्विध उपदिशंती यथा द्विदल तदुभय इसी के अनुसार विद्वान लोग द्विलोक का भी परिमाण बताते हैं जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही द्योलोक का भी परिमाण जाना जान लेना चाहिए इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है यह इन दोनों का संधिस्थान है यमध्य गगवान् तपताम पति तपनम आतपेन त्रिलोक प्रतप्त वाष यत्म भाषा स एथ उदयन दक्षिणानम वैशुवत संज्ञाभिर्मा समाना भी गति भिरोहणा वरम वोहण समान भीम पद्यमो मकर राशि स्वोरात्राणी दीर्घर्व समाना विदत्ते इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं वे उत्तरायण दक्षिणायन और विश्वत नाम वाली क्रमशः मंद शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय समयानुसार मकरदि राशियों में ऊँचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं यदा मेष तुल्योर्त वर्तते तदा हो रात्रि समानी भवंती यदा वृषभादेश पञ्चसो च राशिशु चरती तथा हाल्ये वर्धनते रहसति चमासी महास्य कई का घटिका रात्रिशो जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं जब वृषादि पांच राशियों में चलते हैं तब प्रतिमा रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं यदा अवृष्टिकादिशो पंचसो वर्तते तदाहोरात्राणी विपरणी जब वृश्चिकादि पांच राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। दक्षिणायन महानी रात्र इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रिया एवं नव को एक पंचाश लक्षाणी योजना नाम मानसोत्तर गिरीपरीवर्तन सोपदी तस्ंद्री पुरी पूर्वस्मार्देवधानी नाम दक्षिणत यहाँ व्यां संयम पंचा बारुणि निम्लोचनीम उत्तरत सौम्यां विभावीं नाम तासूद मध्यामान्यशीथानी ते भूता प्रवित्य निवित्ते निमित्तानी समय विशेष न मेरो चतुर्द इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ इक्यावन लाख योजन बताते हैं उस पर्वत पर मेरु के पुरु की ओर इंद्र की देवधानी दक्षिण में यमराज की सयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोच निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियाँ हैं इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय सायंकाल और अर्थ होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है सदा दि सब्दे नाचल हम दक्षिणे न करोति राजन जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य सदा मध्यान्हीन रहकर ही तपाते रहते हैं वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती बहती हुई प्रवह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाई और रखकर चल, चलते जाना पड़ते पर, हैं चलते जान पड़ते हैं यत्रोदय तीत समान सूत्र निपाते निमलोचती जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें होंगे, जिन लोगों के मध्यान के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे यदा चैन्द्रा पुज्याचल प्रचलते दश घटिका भिर्जाम सपादकोट योजना नाम साधद्वादशलक्षी साधिकारी चोपयाती जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब पंद्रह घड़ी में वे सवा दो करोड़ और साढ़े बारह लाख योजन से कुछ पच्चीस हजार योजन अधिक चलते हैं एवं तथो वारणी सौम्याद्रिम च पुनस्तथान ग्रहा सोमाद च ज्योतिषक्रे सहवा फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं एवं मुहूर्ते न चुशी लक्ष्योजना शताधिकारी सौरोत्री मयो चतश्रेषो पर इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमै रथ एक मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है येकम चक्रम द्वादारम चंडे भीम संवत्सरात्मक सममतीमूर्धने तरे कृतेतरभागो योतम रविरथ चक्रम तहडी यक्रवत भ्रमण परिभ्रमति इसका मानसोतर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है ऋतरूप छह नेमिया हाल है तीन चौमासी रूप तीन नाभि आवन है इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिये के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है तस्मि परिभागः इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है वह लंबाई में इससे चौड़ाई में है इससे चौड़ाई है उसका उपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवोक से लगा हुआ है रथनीडस्तो सत्रोजनाय ततस्तुरीय भाग विशाल रविथयुगो यया छंदो ना मान सप्ताम सप्ताुणिता वह देवितम इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले सात घोड़े जोत रखे हैं वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं परस्ता सुण पश्चात सौते कर्मणि किलाय सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं तथा बाल खिल् ऋषियों अंगुष्ठ परम मात्रा षठी सहस्राणी पुरातः सूर्य सुक्तवाकाय नियुक्ता भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पौर्वे के बराबर आकार वाले बाल खिल्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्थवाचन के लिए नियुक्त हैं वे उनकी स्तुति करते रहते हैं तथा ने चो ग्वापसरसो नागा देवासो गणा तत्त चतुर्द मचिमाचि भगवत सूर्यमात्मा नानाना पृथक नाना पृथक कर्मास उपाससते इनके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता भी जो कुल मिलाकर चौदह हैं किंतु जोड़े से रहने के कारण सात गण कहे जाते हैं प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न भिन नामों वाले होकर अपने अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न भिन नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं लक्षोत्तरम साधन कोटि योजन परिमंडलम सगभ जोत्युत सहस्र योजना इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में दो हजार दो योजन की दूरी पार कर लेते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम सहीतायाँ पंचम स्कंदे ज्योतिषक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम रामकोध्याय